आज की ये मीटिंग को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला एनलाउजमेंट दूसरा समरी और फिर तीसरा एक्सपीरियंस पहले भाग यानी एनलॉजमेंट में इस ब्रांच के सभी क्राइम केस पर चर्चा की जाएगी और फिर उस केस को कैसे सॉल्व किया गया उसका प्रोसेस कैसा रहा इस पर चर्चा होनी थी और फिर आखिर में एक्सपीरियंस था जिसमें केस को सॉल्व करते हुए जो एक्सपीरियंस मिले हैं उस पर चर्चा की जानी थी अब चूंकि इन दिनों डीएन नगर ब्रांच द्वारा सिर्फ तीन ही केस सॉल्व किए गए थे जिसमें से दो केस को सॉल्व करने में विक्रांत की ही मुख्य भूमिका रही थी जबकि तीसरा केस वो नर्सरी हाउस में चोरी वाला केस था जिसे कि टीम बी की मंजू ने सॉल्व किया हुआ था इसलिए मीटिंग के शुरू के दो पार्ट पर ज्यादा खास चर्चा भी नहीं हो सकी बाद में जब एक्सपीरियंस वाला सेशन शुरू हुआ तो इसके लिए तो डिप्टी कमिश्नर साहब को पूरी उम्मीद थी जिस एजेंट ने इन केसेस को सोल्व किया होगा उसने पूरी रिपोर्ट तो तैयार करके दी ही होगी उन्हें मंजू के चोरी वाले केस की रिपोर्ट तो मिल भी गई लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब का ज्यादा इंटरेस्ट सावरकर मर्डर केस में ही था वो केस 10 साल पुराना था और उसे सॉल्व करने का ऊपर से भी काफी प्रेशर था डिप्टी कमिश्नर साहब सावरकर मर्डर केस के बारे में बड़े इंटरेस्ट से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपके ब्रांच ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। इस केस को सॉल्व करने में विक्रांत सक्सेना ने काफी बढ़िया काम किया है इनफैक्ट उसी ने अकेले दम पर शायद केस को सॉल्व किया है वैसे विक्रांत है कहा डिप्टी कमिश्नर सर कुमार वर्मा के मुंह से विक्रांत का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ गए किसी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए कहा विक्रांत वो तभी अचानक से मीटिंग रूम का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है और एक आदमी लगभग गिरते पड़ते हुए रूम में आकर खड़ा हो जाता है फिर बड़ी तेजी से वो भागता हुआ सभी पुलिस कर्मियों के बीच में खाली पड़ी एक कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है सभी की नजरें उस शख्स पर ही टिकी हुई थी लेकिन वो इस तरह से व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं किसी ने उसे यहाँ आते हुए देखा ही नहीं है जी हाँ सही पकड़ा आपने वो महान शख्स विक्रांत सक्सेना ही थे उनके अलावा और कौन हो सकता है विक्रांत बिना किसी की नजर में आए चुपके से अपनी सीट की ओर बैठ जाना चाहता था लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके ठीक पहले ही डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा ने उसका नाम लिया था इस वजह से सभी की नजर विक्रांत पर ही टिकी हुई थी उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर यहाँ सब लोग उसे घूर क्यों रहे अपनी समझ में वो तो मात्र पाँच सात मिनट ही लेट हुआ था फिर क्यों सब लोग उसे इतनी अजीब नजरों से देख रहे हैं विक्रांत ने चुपके से अपने बगल में बैठे पुलिस वाले से पूछा क्या हुआ कितनी देर हुआ मीटिंग शुरू हुए उसने भी पहले सामने बैठे अधिकारियों को ध्यान से देखा फिर उन सब से नजरें चुरा धीरे से विक्रांत को इशारा किया हम्म कहा थे तुम विक्रांत जी आप वहाँ क्यों बैठे है यहाँ आ जाइये आइये आइये डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने विक्रांत को अपने करीब बुलाते हुए कहा विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्यों बुलाया जा रहा है। वो चुपचाप अपनी जगह से उठा और सभी को पार करता हुआ आगे उनकी तरफ जाने लगा। बीच में उसने संगीता से लेकर ब्यूरो चीफ अमृता अभिजात की तरफ भी देखा लेकिन सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन देख विक्रांत को बड़ा अजीब सा लग रहा था वह क्या है ये लोग ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठे है मैंने कुछ किया है क्या सर ये मिताली ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा ये मिस्टर विक्रांत है आई एम सॉरी ये किसी केस पर काम कर रहे थे इस वजह से आने में थोड़ी देर होगी विक्रांत को देखते ही डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा अपनी अरे तुम मेरा मतलब आप, आप यहाँ कैसे विक्रांत और डिप्टी कमिश्नर के बीच की बात सुनकर वहां बैठे लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा उन दोनों के बीच की बात को सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो सालों पुराने दोस्त हों। फिर डिप्टी कमिश्नर ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा तो तुम यहाँ काम करते हो हम्म विक्रांत ने कहा लेकिन आपका चेहरा तो थोड़ा लाल सा था आज कैसे लग रहे हैं? अरे भाई उस दिन मैं थोड़ा पार्टी के मूड में था गर्मी भी थी मुझे थोड़ा एलर्जी है गर्मी से वैसे एक बात तो है तुम आदमी अच्छे हो भले ही तुम्हे गुस्सा ज्यादा आता है लेकिन लोगों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं रहते दरसल ये वही आदमी था था। था जो विक्रांत को को रेस्टोरेंट में मिला था। जब जब जिया के के साथ पाव भाजी खा रहा था और जब वहां पर कुछ लड़कों का ग्रुप दुकान के मालिक परेशान कर रहे थे तब एक पुलिस वाला भी विक्रांत को वहां पर मिला था फिर दुकान वाले की मदद करने को लेकर विक्रांत उससे भिड़ भी गया था लेकिन उस वक्त विक्रांत को ये नहीं पता था की वो आदमी डिप्टी कमिश्नर है विक्रांत तो उसे कोई अपने जैसा साधारण पुलिस वाला समझ रहा था वैसे तो विक्रांत इस आदमी से अभी तक सिर्फ एक ही बार मिला हुआ था वहां भी उससे ढंग से बात नहीं की थी दोनों के बीच टकराव भी हुआ था लेकिन अब जब विक्रांत को यह खबर लग गई कि वो आदमी कोई साधारण पुलिस वाला नहीं है बल्कि डिप्टी कमिश्नर है तो फिर भला वो उसका फायदा उठाने ऐसी कैसे पीछे रह जाता विक्रांत ने वहाँ बैठे अन्य ऑफिसर के आगे दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा उसने तो सीधे ही कुमार के गले में हाथ डाल दिया और फिर बोला वैसे उस दिन हमारा पंजे वाला कंपटीशन हो नहीं पाया क्या कहते हो अभी हो जाए अभी हे हे, अरे बाद में रखते हैं कभी कुमार ने हंसते हुए कहा क्यों भाई डर गए क्या अरे आराम से लड़ूंगा भाई तुम्हारा हाथ सेफ रहेगा <laughs> चलो फिर कहीं बाहर मिलते हैं फिर देखते हैं किस में कितना दम ठीक है फिर आज शाम को आ जाओ छह बजे विक्रांत ने कहा आज शाम छह बजे नहीं आज नहीं आज कहीं और जाना है मुझे कल मिलते हैं लंच पे कल पक्का कुमार वर्मा ने विक्रांत से कहा वहाँ बैठे अन्य सभी ऑफिसर विक्रांत तो और डिप्टी एसपी कुमार के बीच हो रही सारी बात सुन रहे थे उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रांत भी इतनी ऊंची पहचान बनाकर रख सकता है कुछ के मन में चल रहा था कि विक्रांत इतने हायर लेवल के ऑफिसर को भी अच्छे से जानता है तभी तो वो डिपार्टमेंट में किसी से डरता नहीं है लेकिन इतने बड़े ऑफिसर के साथ इतनी दोस्ती कैसे हो गयी विक्रांत को बड़े बड़े ऑफिसर का सपोर्ट है तभी वो इतना बेफिक्र होकर काम करता है पुष्कर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो भी विक्रांत और कुमार के बीच की बातचीत को सुनकर काफी हैरान था उसे अंदाजा नहीं था कि विक्रांत का भी लेवल इतना हाई हो सकता है वो दोनों आपस में पंजे लड़ाने की बात कर रहे हैं एक दूसरे को लंच पर इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड है वही ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी विक्रांत और डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा के बीच के रिलेशन को जानकर शॉक्ड रह गया यहाँ तक की वो खुद किसी सीनियर ऑफिसर को इतने करीब ऐसी नहीं जानता है लेकिन विक्रांत इतने बड़े अधिकारी का दोस्त है ये बात उन्हें पहले पता नहीं थी विक्रांत के इमेज से वो बहुत प्रभावित हुए उन्हें लगा कि अभी वो विक्रांत की तारीफ करके डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे अपनी इमेज भी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबके सामने विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा डी नगर ब्रांच के सबसे होनहार ऑफिसर विक्रांत सक्सेना के लिए जोरदार तालियां सभी ने विक्रांत के लिए तालियां बजाई विक्रांत सक्सेना ने मात्र दो महीने के भीतर ही तीन बड़े केस सोल्व किए हैं और साथ ही चार अपराधियों की गिरफ्तारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डे के साथ ही दूसरे ब्रांच के भी पुलिस वालों को विक्रांत से सीख लेने की जरूरत है जिस लगन और चालाकी से विक्रांत किसी भी केस को सॉल्व करता है वो वाकई में काबिले तारीफ है आज यहाँ पर मैं विक्रांत से कहना चाहूँगा की वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करे ताकि जो हमारे अन्य पुलिस कर्मी उन्हें भी सीखने का मौका मिले एक बार फिर से विक्रांत के लिए जोरदार तालियाँ पूरा मीटिंग हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा विक्रांत इस वक्त खुद को बाहुबली से कम नहीं समझ रहा था वो बड़े गर्व के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी वीर गाथा गाना शुरू कर दिया